ब्राह्मण समुद्र के किनारे जो नील पर्वत सुशोभित हो रहा है वह पग पग पर अत्यंत श्रेष्ठ और पवन पावन है वह स्थान इस पृथ्वी पर गुप्त है वैश्व प्रकार के संगों से दूर रहने वाला है मैं देह धारण करके निवास करता हूं और शर्त तथा अक्षर दोनों से ऊपर उठकर पुरुषोत्तम स्वरूप में विद्यमान हूं मेरा वह पुरुषतम चेत्र श्रष्टि और पलाय से अक्रांत नहीं होता ब्राह्मण चक्र आदि चिनों से युक्त मेरा जैसा स्वभाव तथा स्वरूप यह देखते हो वैसा ही वहां जाकर भी देखोगे नीलाचल के भीतर की भूमि में कल्पोतक रहने वाले अक्षवटी की जड़ के समीप पश्चिम दिशा में जो रोहिण्व नाम से विख्यात कुंड मुझ पुरुषोत्तम को जो चर्म चक्षु से देखते हैं, वे उसके जल से शिल पाप होकर मेरे साईयु को प्राप्त कर लेते हैं। महाभाग वहां जाओ उस तीरथ में मेरा दर्शन करके ध्यान करते समय तुम्हारे समक्ष पुरुषोत्तम क्षेत्र की सृष्टिक्रिम्हिमा सूत्र प्रकाशमान आ जाएगी। वह क्षेत्र शूतियों स्मृतियों इतिहास मेरी ही कृपा से अब वह प्रकाश में आएगा और सब को प्रतक्ष उपलब्ध होगा व्रत तीर्थ यज्ञ और दान का जो पूर्ण बताया गया है वह सब यह एक दिन के निवास से ही प्राप्त हो जाता है और एक निश्वास भर निवास करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है ब्राह्मणों इस प्रकार ब्रह्मजी को आदेश देकर भगवान पुरुषुत्त वही अंतर ध्यान हो गए यमराज तथा मारकंडे जी के द्वारा भगवान की स्तुति और पुरुषतम क्षेत्र की महिमा जैमिली जी कहते हैं मनुष्य जिनका नाम लेकर सब पापों से मुक्त हो जाता है उन्हीं के दर्शन करने पर क्या मुक्त दुर्लभ होगा मन से भगवान विष्णु का चिंतन करते हुए यदि मनुष्य प्राण त्याग करता है तो � फिर जिसने साक्षात भगवान का दर्शन कर लिया, वह मुक्ति प्राप्त कर लेता है, तो क्या आचर्य है, पुरुषचंतम चेत्र की महिमा अद्भुद है, वह चेत्र अज्ञानियों को भी मुक्ति देने वाला है, फिर जो सदैव शांत विरागे और ज्ञान से संयुक्त है, ऐसे मनुष्यों के लिए तो कहना ही क्या? ऋषियों ने पूछा, मु जी बोले पुरुषेतम क्षेत्र का अत्यंत अद्भुत महत्व देखकर ब्रह्मा जब तक भगवान विष्णु का ध्यान करते रहे तब तक पितरों के स्वामी यमराज अपने अधिकार के संकुचित होने से व्याकुल होकर दीन मुख से नीलाचल पर्वत पर आए और वहाँ भगवान लक्ष्मीपति का दर्शन तथा और उन्हें साक्ष्तांग प्रणाम करके अपने भगवान जगन्नाथ की इस्तुति करने लगे यमराज बोले सृष्टि पालन और संघार के एक मात्र कारण देवेश्वर आपको नमस्कार है सूत में मुणियों की भांति आप में यह सब जगत गुथा हुआ है आपने ही इस विश्व को धारण किया है आपने ही इसकी सृष्टि की है तथा आपने ही इसका पालन पोषण किया है चंद्रमा और सूर्य आदि रूप धारण करके आप सदा समस्त संसार को प्रकाशित करते हैं आप इस विश्व के स्वामी हैं जगत की उत्पत्ति के कारण संसार के आवास स्थान जगत गुरु लोक साक्षी तथा आदि अंतर से रहित हैं आपको मैं प्रणाम करता हूँ प्रभु आप उत्तम करुणा रूपी जल से भरे हुए समुद्र हैं आपको नमस्कार है आपका परापर से भी अतीत हैं आप ही इस विश्व के उत्पादक हैं संसार के संतान रूपी हिम को सूखा डालने वाले सूर्य आपको नमस्कार है दीन बंधु आपको नमस्कार है आपने अपनी माया से समस्त वेभो की रचना की है तीनों गुण आपकी रज्जु रस्सी हैं आपको मेरा नमस्कार है कमल केसर की भांति निर्मल पीत वस्त आपके कटाक्ष मात्र से ही संसार के सिस्टी पालन और संघार होते हैं तथा यह ऊंच नीच जगत बार बार जन्म लेता है नीलाचल की गुफा में निवास करने वाले आप कृपा निधान प्रभु को नमस्कार है आप शंक चक्र गदा और पद्म धारण करने वाले तथा सब शुभ प्रदान करने वाली हैं शरणागत प्राणियों के समस्त पापों का नाश करने वाले आपका मनोहर एवं विशाल वक्ष श्री वत्स चिंत तथा कोस्तुम मड़ी से उद्भासित है आपको नमस्कार है आपके युगल चरण बिंदुओं का आश्रय लेने से ऐश्वर्य भागिनी लक्ष्मी की सब लोग शरण लेते हैं और वे सबको पृथक-पृथक ऐश्वर्य देने में समर्थ होती हैं वे लक्ष्मी आपकी परा और अपरा है वे तथा आप लक्ष्मीपति के वृक्ष स्थल पर नित्य निवास करती हैं भगवन आपकी प्रिया उन लक्ष्मी को मैं प्रणाम करता हूं उस समय धर्मराज के इस प्रकार स्तुति करने पर परम संतोष को प्राप्त हुए भगवान लक्ष्मीपति ने अपने वाम पार्श्व में बैठी हुई लक्ष्मी की ओर कटाक्ष पूर्वक देखकर उनसे कुछ कहने के लिए उनकी प्रेरणा पाकर संसार दुख का विनाश करने वाली लक्ष्मी ने सब लोगों के कल्याण के लिए यमराज से कहा, सूर्य नंदन, तुम जिस उद्देश्य से यहाँ हम दोनों की स्तुति करते हो, उसकी सिद्धि इस क्षेत्र में तो दुर्लभ है, क्योंकि हमारे लिए इस पुरुषुत्तम क्षेत्र का त्याग करना असंभव है, इस क्षेत्र में कभी यहां बसने वाले मनुष्य और पशु पक्षियों के पाप भी जलकर भस्म हो जाते हैं इस क्षेत्र में निलेंद्र मणि के समान मनोहर शाम विग्रहधारी साक्षात भगवान नारायण का दर्शन करके मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है अतः इसको छोड़कर अनंत कर्म भूमि में ही तुम्हारा अधिकार है जो तुम्हारे भी प्रतितम है वे ब्रह्मा जी इस क्षेत्र का महात्मा जानकर भगवान गदाधर की स्तुति करते हैं इसलिए जो प्राणी यहां निवास करते हैं वे तुम्हारे वश में जाननीय नहीं है व्यवस्थित यहां जीवन मुक्त एवं मुमुक्षु पुरुष निवास करते हैं लक्ष्मी जी के इस प्रकार समझाने पर लज्जा से विनित हो यमराज ने कहा सुरेशवरी आपने आपने जो यहां कहा है कि यह क्षेत्र भगवान सानिध्य से मोक्ष देने वाला है, तो ठीक है। ईश्वर की इच्छा निरंकुश प्रतिबंधन रहित होती है, जो विष्णु अनंत्र किसी को बंधन देते हैं, वहीं यह मोक्ष प्रदान करते हैं। मात मेरे तथा स्वर्ग नरक के भी वही सृष्टा हैं। अतः यदि उनकी इच्छा से यह मरे हुए लोगों को मोक्ष प्राप्त होता है, तो इस क और औरिहा निवास करने का फल आदि सब बातें मुझे विस्तार पूर्वक बतलाइए लक्ष्मी देवी ने कहा रवि नंदन जब समस्त चराचर जगत नष्ट होकर प्रलय काल के समुद्र में डूब चुका था उस समय सात कल्पों तक जीवित रहने वाले मार्कंडे मुनि कहीं भी ठहरने के लिए स्थान न बहुत चिंतित हुए उन्हें कहीं भी पुरुषतम क्षेत्र में आए यहां उन्होंने अक्षयवट को देखा और एक बालक का वचन अपने कानों से सुना मारकंडे शोक ना करो मेरे पास आकर अपने अनुपम दुख को छोड़ दो यह विचित्र वचन जिसके सुनाई देने की कोई आशा नहीं थी सुनकर मारकंडे मुनि को बड़ा आश्चर्य हुआ वह सोचने लगे इस महाभयनक एकावरण के जल मे� और इसमें यह महान भरगत का वृक्ष घम्बे के समान खड़ा है। इस प्रलय कालीन इकावरण में जब समस्त स्थावर जंगल का नाश हो गया, तब भूतल का यह प्रदेश बहुत स्थिर कैसे प्रतीत होता है तथा मारगंडे आओ यह इसने एवं आग्रहित वचन कहाँ से सुन पड़ता है? यही सब सोचते और जल में तैरते हुए शंक चक्रगदा हाथ मे� भगवान विष्णु को तथा उनके रिदेक कमल के आसन पर बैठी हुई मुझ लक्ष्मी को भी देखा, तब उनका चित प्रसन्न हो गया और उन्होंने हम दोनों को साष्टांग प्रणाम किया। तदंतर भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए वे इस प्रकार इश्तुति करने लगे। दयासागर आज आपके चरण बिंदु की सेवा का प्रसंग पाकर मैं रुद्र इंद्र और आज तक सब और संताप उठता रहा प्रभु अब अपनी शरण में आए हुए मुझे दीन की रक्षा कीजिए आपके युगल चरण बिन्द अचিন্ত्य शक्ति से संपन्न और कल्याण की प्राप्ति के लिए प्रधान कारण है इसलिए ब्रह्मा आदि देवता सदा उनकी परिचर्चा में लगे रहते हैं मैं तो भक्ति भाव से हीन और दीन हूं दास मेरी रक्षा